आनंद की खोज ध्यान और उसके प्रकार रूप ध्यान इष्ट निर्धारण के बाद सर्वप्रथम रूप ध्यान किया जाता है मान लीजिए किसी के इष्ट श्री कृष्ण है अब प्रश्न यह है कि वह श्री कृष्ण के किस रूप विशेष का ध्यान करे श्री कृष्ण के तो कई रूप हैं, बाल गोपाल माखन चोर श्री कृष्ण कालिया मर्दन करते श्री कृष्ण गोपियों के साथ रात लीला करते श्री कृष्ण श्रीमद भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत से रूपों का विस्तृत वर्णन है एक श्री कृष्ण होते हुए भी उनके रूप का पार्थक्य तो है ही साथ ही विभिन्न रूप विभिन्न भावों के भी अभिव्यंजक है आखिर इनमें से किसे अपने इष्ट अथवा ध्यान के प्रत्यय रूप में चुने लीला चिंतन इस समस्या का समाधान भी प्रायः गुरु ही कर देते हैं यदि यह संभव न हो तो प्रारंभ में अपने इष्ट की संपूर्ण जीवन लीला का चिंतन किया जा सकता है कारागार में श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में बाल लीला के विभिन्न दृश्य कंसवध जरा संध के भय से पलायन काल का संहार करवाना द्वारिका लीला गीतोपदेश और लीला संवरण इन विभिन्न दृश्यों को क्रम से एक के बाद एक मन में उठावे क्रमशभ मन स्वयं अपनी अभिरुचि के श्री कृष्ण को चुन श्री राम कृष्ण के भक्त के लिए उनके जीवन के एक दिन की घटना का चिंतन करना आसान होगा श्री रामकृष्ण वचनामृत में मास्टर महाशय ने विस्तारपूर्वक श्री राम कृष्ण की गतिविधियों का उनके वार्तालाप भजन कीर्तन भावोन्माद एवं नृत्य आदि का वर्णन किया है जो इस चिंतन में साधक को बहुत उपयोगी सिद्ध होगा भक्त सोचे कि वह भक्त मंडली सहित श्री राम कृष्ण के कमरे में चटाई पर बैठा है छोटी खाट पर बैठे श्री राम कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कुछ देर बाद एक भक्त भजन गाने लगता है जिसे सुनकर श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो जाते हैं इस प्रकार साधक अपने सामने श्री राम कृष्ण को बैठे समाधिस्थ होते कल्पना करे अब श्री राम कृष्ण उठकर नृत्य करने लगते हैं साधक की साधक भी भक्तों के साथ उनको घेर कर नृत्य करता है पर दृष्टि श्री राम पर ही निबद्ध रहे कीर्तन समाप्त होता है अब श्री रामकृष्ण पंचवटी की ओर जा रहे हैं साधक भी उनके साथ जा रहे हैं इत्यादि राम नाम संकीर्तन की सहायता से ध्यान दक्षिण भारत में तथा रामकृष्ण मिशन के सभी केंद्रों में प्रति एकादशी को राम नाम संकीर्तन होता है जिसमें अष्टोत्तर शत 108 नामों में रामलीला का गान होता है शुद्ध ब्रह्म पर राम से प्रारंभ होकर भगवान के जन्म ताड़का वनगवन वन बालीवध रावण आदि घटनाओं के वर्णन के बाद नित्यानंद पदस्थित राम में यह लीला वर्णन समाप्त होता है मधुर सुर ताल तथा लय निबद्ध इस गान से मन आसानी से शांत हो जाता है और साधक गान के साथ साध्यान भी कर सकता है से सैया साई भगवान जिनके अर्चना देवता कर रहे हैं वे ही दशरथ नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं कौशल्या को आनंद प्रदान करते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं अगले ध्यान में विश्वामित्र भगवान को वन ले जा रहे हैं भगवान ताड़का वध कर रहे हैं अहिल्या का पाप मोचन कर उसका उद्धार कर रहे इत्यादि उपरोक्त तीनों लीला चिंतनों को एक प्रकार की धारणाएं करना उचित होगा क्योंकि इनमें साधक अपने मन को इष्ट से संबंधित देश विशेष में बांध कर रख सकता है अंत में साधक को अपने इष्ट के किसी एक रूप विशेष का चयन करना होगा जिसका वह हृदय पद में ध्यान कर सके लक्ष्य उस एक चैतन्य आनंद में सत्ता तक पहुंचना है जो नाना रूप धारण कर लीला कर रही है कौशल्या का सुख वर्धन करने वाले तथा ताड़का का वध करने वाले राम के रूप क्रिया व भावों में पार्थक्य होते हुए भी वे एक ही राम के हैं किसी एक रूप व भाव का आश्रय लेकर अंत में भाव तथा पहुंचना साधक का लक्ष्य है वस्तुतः धारणा, ध्यान और समाधि की एक प्रक्रिया के तीन अंग हैं, जिन्हें एक दूसरे से पृथक करना कठिन है इन तीनों को एकत्र रूप में संयम कहा जाता है इष्ट के लीला चिंतन रूप धारणा से प्रारंभ कर उनके रूप विशेष का ध्यान करते हुए उस रूप के पीछे की वास्तविक चैतन्य में सत्ता अथवा भाव का साक्षात्कार रूप समाधि लाभ करना ही साधना का लक्ष्य है एक और समस्या भी साधक के सामने आती है, है वह यह कि इष्ट का पूरा रूप ध्यान में नहीं आता कभी मुख आता है तो चरण नहीं आते कभी चरण आते हैं तो मुख नहीं इत्यादि इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दिनों तक इष्ट के चित्र को अपने सम्मुख रखकर ध्यान के समय नेत्र खोल प्रतिदिन दस पंद्रह मिनट तक देखना चाहिए जिससे उनकी छवि मन पर अच्छी तरह अंकित हो जाए इष्ट को केवल चित्र या मूर्ति के बदले ज्योतिर्मय आनंदमय तथा चैतन्य सोचने का प्रयत्न करना चाहिए यह सोचे कि वह जीवंत है ठीक हमारी ही तरह चैतन्य जीवंत बल्कि हमें, हम हमें हमसे कहीं अधिक ज्योतिर्मय इस धारणा की सुविधा के लिए ऐसा सोचा जा सकता है कि ब्रह्म ज्योति सर्वत्र विद्वान है वही घनीभूत होकर हमारे इष्ट रूप धारण करती है ध्यान में इष्ट के ज्योतिर्महत्व तथा चैतन्य स्वरूपत्व को सदा अधिक महत्व देना चाहिए गुण ध्यान महापुरुषों के रूप ध्यान के बाद की सीढ़ी है गुण ध्यान करुणा दया निरहंकारिता, पवित्रता स्थित प्रज्ञता आदि सदगुणों का अमूल सूक्ष्म रूप में ध्यान नहीं किया जा सकता कम से कम प्रारंभ में उन्हें हम महापुरुषों के जीवन की घटनाओं में अभिव्यक्त होने पर ही समझ सकते हैं यथा बुद्धदेव की करुणा का ध्यान करने के लिए हमें उस घटना का ध्यान करना होगा जब एक भेड़ को बलि में बली से बचाने के लिए स्वयं को बलि देने के लिए तत्पर होते हैं लेकिन उनके दृढ़ संकल्प का ध्यान करने के लिए उनके एक दूसरे रूप का अवलंबन लेना होगा जब वे बोधिवृक्ष के नीचे इस संकल्प के साथ बैठे थे इहासने शिष्य तो में शरीरम तगस्थिति मांसम विल तो अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभ नैवासना कायमत चलिष्य अर्थात इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए और चर्मस्थि मांस नष्ट हो जाए लेकिन बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से मेरा शरीर नहीं डिगेगा भगवान श्रीकृष्ण का पार्थ सारथी रूप उनकी स्थित प्रज्ञता एवं अनासक्ति का द्योतक है जब वे दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन के विचलित होने पर भी स्वयं स्वयंकिंचित मात्र भी विचलित नहीं होते श्री कृष्ण के त्याग का ध्यान करना हो तो उस घटना का चिंतन करना होगा जब नरेंद्र उनके आसन के नीचे एक रुपया रख देते हैं और श्री रामकृष्ण अनजाने में उस पर बैठते ही पीड़ा से चिल्लाकर उछल पड़ते हैं लेकिन उनके प्रेमानंदमय रूप के ध्यान के लिए उनके कीर्तन में समाधिस्थ रूप का ध्यान करना होगा उसी प्रकार घटनाओं की सहायता से मां शारदा की पवित्रता का तीर्थंकर महावीर की क्षमा एवं सहिष्णुता का हनुमान की राम भक्ति का ध्यान किया जा सकता है घटनाओं के साथ संयुक्त गुण अथवा भाव विशेष से परिचित तथा तो उसके अभ्यस्त होने पर घटना अथवा रूप के ध्यान को को रखकर गुण पर मन को अधिक एकाग्र किया जा सकता है इस गुण का संकेत पतंजलि विषयम वाचितम सूत्र में देते हैं वीतराग महापुरुषों के चित्त का अर्थात उनकी निष्काम राग द्वेष रहित शांत मनोस्थिति का ध्यान इसे साधने के कुछ उपाय टीकाकारों ने बताए हैं पहला सौभाग्य से यदि किसी भी महापुरुष के संग में रहने का अवसर मिले तो उनके निश्चिंत निर्लिप्त इच्छा शून्य भाव को लक्ष्य कर उसे बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए दूसरा उपाय है ईश्वर के चित्त की कल्पना करके उसमें अपने चित्त को स्थापित करने की चेष्टा करें यथा शिव के शांत इच्छा रहित चित्त की या माँ अन्नपूर्णा के सदापूर्ण नित्यानंद करी चित्त की कल्पना कर उसमें अपने चित्त को लगाने का प्रयत्न करें। तीसरा अपने चित्त को राग द्वेष व संकल्प से रहित करने का प्रयत्न करना और यदि कभी स्वयं ऐसी अवस्था का अनुभव हुआ हो तो उसे चित्त में बनाए रखने की चेष्टा चौथा एक कार्य और भी किया जा सकता है स्वयं को ही बुद्ध महावीर अथवा अपना इष्ट सोचकर कर ध्यान करे वस्तुता स्वरूपता हम और इष्ट दोनों एक ही है इस प्रकार के ध्यान में कोई दोष नहीं है बल्कि कुछ लोगों के लिए यह बहुत सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि घटना विशेष का अवलंबन करके प्रयत्न पूर्वक इष्ट के किसी गुण विशेष का ध्यान किया जाए वे तो अनंत सदगुणों की खान है उनके किसी भी एक रूप के ध्यान के प्रकार होने पर उनके गुण अपने आप प्रकट होंगे यह भी हो सकता है कि एक भक्त सर्वप्रथम इष्ट की करुणा के ध्यान की ओर अग्रसर हो जबकि दूसरा भक्त तो उनकी निष्कामता की ओर। रुचि भेद भेद एवं मानसिक गठन के के से इतना अंतर होना स्वाभाविक है। ध्यान विषय को विस्तार से प्रारंभ कर उसका संकोच करने की विधि का रोचक एवं अत्यंत उपयोगी वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है जैन ध्यान पद्धति में विशुद्ध चैतन्य के ध्यान तक पहुँचने के लिए स्थूल धारणाओं से प्रारंभ कर सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने की एक सुंदर प्रक्रिया निम्न प्रकार है साधक सर्वप्रथम एक हजार योजन लंबे एवं उतने ही चौड़े विशाल शीर सागर की कल्पना करे उसके बीच में एक योजन ऊंचे मेरू पर्वत की कल्पना करे जिसके शिखर पर एक रत्न रत्नजड़ित सिंहासन है सिंहासन पर एक सहस्त्र जल है जिस पर साधक स्वयं एक महायोगी की तरह ध्यान कर रहा है यह पार्थिवी धारणा कहलाती है बार बार के अभ्यास से इस धारणा में प्रतिष्ठित होने पर साधक अगली धारणा आग्ने का अभ्यास करता है सहस्त्र दल पद्म पर आसेन साधक सोचे कि उसके हृदय में एक काले रंग की पंखुड़ियों वाला अधोमुख अष्ट दल पद्म है इसके नीचे नाभि में एक ऊर्धमुखी रक्तवर्ण पद्म है जिसके बीच में हिम बीज मंत्र लिखा है अब सोचे कि इस बीज मंत्र से धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो रही है जो आठ प्रकार के कर्म बंधनों के प्रतीक ऊपर वाले अधोमुखी पुष्प को जला रही है अब दीपशिखा मस्तक तक जाकर दो भागों में भक्त हो दोनों से घूमती हुई नीचे की ओर आ रही है इससे साधक के सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर दोनों भस्म हो रहे हैं तथा केवल विशुद्ध आत्मा बज गई है इसके बाद वाली मारुति धारणा में यह सोचा जाता है कि प्रलय मरुत बह रही है जिसने आत्मा पर आग्नेयी धारणा के बाद बची राख को उड़ा दिया है अगली वारुणी धारणा में कल्पना की जाती है कि आकाश मेघा छन्न हो रहा है फिर पहले छिटपुट और बाद में जोरों से वर्षा हो रही है इससे विशुद्ध आत्मा पर मारुति धारणा के बाद बची भस्मीभूत कर्मों की राख धुल गई है और आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो गई है इस विशुद्ध आत्मा का ध्यान करें ध्यान के संकोच की एक प्रणाली विश्व पुराण में पाई जाती है सर्वप्रथम शेष श्रेष्ठ लक्ष्मी द्वारा सेवा कर, करवाते, शंख चक्र गदा, पद्मधारी, सर्वालंकार सुशोभित चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस ध्यान में प्रतिष्ठित होने पर चतुर्भुज लेकिन शंखाधिहित भगवान का ध्यान करें उसके बाद अलंकाराधिरत केवल द्विभुज रूप का और अंत में भगवान की निराकार चैतन्य सत्ता मात्र का ध्यान करने का प्रयत्न करें।